श्री श्री श्री राम कृष्ण कथा राम कृष्णो दक्षिणेशरे तथा भक्त हरी रुदिता, भक्तगृहश परेद हरिभक्तिचारो नवशिष्यीयुक्त मणिम्लिक कथयतिलसिदासी तड़ी वद रे मणिमल्लिकातक पिपाशा उक उक्ुक्स्फारे सत्य गंगा यमुना सरू तदतिरदी तड़ागा सत्मी जलम न पाश्य कवल स्वाति कृते मुखम श्री ध्यातिषति श्रीरामकृष्ण अश्थ तदीय पादपद्तिरवूता अनस मिथ्या अस्पृश्या सकट है अस्पृश्य जाति अपरा कथा. मणिमलिकलसीदास कथापर्श मणिस्पर्शा अष्ट सौवर्णपणि परिणती दृश्य है तथा सर्वा जात चर्म कर चांडाला हरिनाम ग्रहण शुद्ध विना हरिनामा चतसो जातमकारा श्रीरामकृष्ण अस्पृश्य चर्मा भी कृत संस्कार देवाल प्रवेश ईश्वरनासो तथो नामकर्तनाशील करीय अहम यदुम्लिक्स मातरम यदा मृत्युराज तदा संसार पत्र संसारचित चिंता परिवारकित स्वेक्षापत्रचिताेतर सी भागवती भावना नोदीया उपाय तम तन्नाम तन्नाम कीर्तनाशील अय्यासो यदि नाम वक्त्रे तस्वक्स्फुरेत ओ तो धृत क्याम क्याम रव एव निर्गछेत तदा तो राम राम हरे कृष्णे न कृते मृत्कते भवनं वरम चर्में वसी निर्जन गत्वा। केवलम कवलम ईश्वरचित तम स्मच किज पशुशाला गति चेदिकर्द मर्दनावसरो नैत बलरा मणिमलिको वेणीपालेते वयो वृद्धा जाता किमत श्री प्रभु तषा विशेषकल्याणमें सर्वद पुनर्भक्ता संबोध्य वाच व्याहरती श्रीरामकृष्ण निर्जने तचित नामस्मर च कथम उपादा अहर्न संसारे स्थितौ अशाति कि पश्यसी हस्तमातभूमि भ्रातृण्नहन शिखा सिखधर्मीया वी भूरमणीप्यं कृते कोलाहला एकण कोलाहलाशास्मचंद्र संसारो योगवासिष्ठ विनोदुटीर यूएं संसारीस्थ इत कम राण यदा संसारगेच्छा प्रकाशिता दशरथ उद्व सन् वशिष्ठ शरण गशिषो रामच राम तया कथ संसारज्य मया सह विचारम कुर किम संसार ईश्वर वर्जि किं तक्ष्यसी कि वा ग्रृष्यसी तमंतरेण कि नस्त स ईश्वर मया जीवजगद्रूपेण प्रतीयते बलराम पिता अति कठिन श्रीरामकृष्ण साधन समय संसारों माया बंधनी पुनर्जान लाभादात्कारा परम संसारों हर्षकुटीर अवतारपुर ईश्वरदर्शनम अवतारचैतन्यदेव वैष्णग्रंथेस्श्वास कृष्ण प्राप्यते तर्केण दीये से कवलो निश्वास विश्वास कृष्णकिशोर से कियान विश्वास है वृंदावने कूपाद कशन जलमारहृत्य दद तम तम ब्रवीत वद शिवेति तेन शिवनामा उच्चारिते सत्येव सत्य जलमिबत सो अवद गृहीते स्वरना का प्रायश्चित् कित रोगादिभ्युसदिशोर प्रेक्ष्य अवाक संवृत्त साधुदर्शन विषय हलधारी गिम किन दशुम गूत कृष्णकिशोर क्रुद्ध सन्ुवाच एकदृशं वचो हलधारी अब्रवीत यति काय से चिन्मयता न वेत्ती काली वाटिकाया घट्टे अस्मा अवोचत यूय वदत राम राद मे दिवस गच्छेयु यद कृष्णकिशोरगेह अगछम तबदेव मेक्ष्य नृत्यमक्रीयत रामचंद्रो लक्ष्मण अवदत भ्राता जत्र द्रक्ष्यसी ऊर्जिता मं स्थितातव्या यथा, चैतन्य चैतन्यदे प्रेम हसती क्रंदती नृत्य गायती चैतन्यदेवतावतीर्ण श्रीरामकृष्णो गाती भाव सियादवश्यम रे भाव श्रीगौरांग से भाव हसती क्रंदती नृत्य गातीवाष्प क्रंद